संवेदनों संवेदनों के पंख, की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में सुनते हैं हरीश परमार की कुछ बाल कविताएं, सोने की चिड़िया मेरा देश बन जाए फिर सोने की चिड़िया दांतों तले उंगली दबाए अचरज से देखे दुनिया सबकी दिल में आओ प्यार हम जगा दे पाठ प्रेम का पढ़ने आए मेरे देश में सारी दुनिया मेरा देश बन जाए फिर सोने की चिड़िया सच्चे मन से याद करें हम अपनी गौरव का चलो नया इतिहास बनाए ऊंचा रहे अपना माथा गली गली गांव गांव में बहे दूध दही की नदियां मेरा देश बन जाए फिर सोने की चिड़िया सब धर्मों की बातें हम जीवन में अपनाएं, अपनी मंजिल पाने हम मिलकर कदम बढ़ाएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गुंजे अमृत वाणिया मेरा देश बन जाए, फिर सोने की चिड़िया मेरा देश बन जाए, फिर सोने की चिड़िया मित्र की चिट्ठी मेरे मित्र की चिट्ठी आई खुशियों का पैगाम हिलाया लिखा है चिट्ठी में उसमें आती है याद तुम्हारी भूल नहीं पाता मैं तो भोली सी सूरत तुम्हारी हँसता चेहरा जब भी देखा सच तेरी याद आई तुमने लिखा नहीं पत्र गुजर गया एक पूरा साल जल्दी से अब चिट्ठी लिखना और सुनाना अपना हाल सपने में तुम आते हो बनकर मेरे छोटे भाई इस वक्त तुम पढ़ते होगी यह सोच कर पढ़ता हूँ अब खेल रहे होगी तुम यह सोच कर खेलता हूँ परीक्षा के दिन आ गए करना तुम भी बहुत पढ़ाई मम्मी पापा भी अक्सर तुम्हें याद करते हैं खिले खिले फूलों ऐसी अक्सर तुम्हारी तुलना करते हैं घर में आई जब मिठाई पहले तेरी याद आई छुट्टियों में आऊंगा एक दिन मैं तुमसे मिलने रहना तुम बिल्कुल तैयार चलेंगे सब यारों से मिलने यारों से जाकर कह देना मेरे यार की चिट्ठी आई तितली कोमल पंखों वाली तितली रंग बिरंगी प्यारी तितली इधर उड़े फिर उधर उड़े फूलों को ढूंढ रही तितली फूल करे तितली से प्यार तितली करे फूलों से प्यार फूल बुलाए आजा तितली आ जाए लहराती तितली रंग बिरंगे फूलों के घर रंग बिरंगी आई तितली फूलों का मीठा रस पाकर कलियों से तो बोले ना तितली फूलों से बात करे तितली फूलों का भी मंचा है आप कहीं न चाहे तितली हमारे मित्र गुनगुन करते भौरे आए रंग बिरंगी तितली आई फूलों ने फिर गाए गीत, आ गए हमारे नीत अपनी महक लुटा कर हम मित्रों का स्वागत करते हैं संस्कार संस्कारों में है हमारे नहीं भूले हम यह गीत फूलों ने फिर गाए गीत, आ गए हमारे नीत पितली भौरे तो हमको सदा अपनों से लगते हैं नब जाने घर जाने बहुत पुरानी हमारी प्रीत फूलों ने फिर गाए गीत आ गए हमारे नीत करो दोस्ती ऐसी भाई याद करे सारी दुनिया दोस्ती में होती नहीं कभी हार कभी जीत फूलों ने फिर गाए गीत आ गए हमारे नीत अभी आप सुन रहे थे हरीश परमार की कुछ बाल कविता